वंद बिहारी लाल की जय श्री राधा बिहारी देवजू की जय चैतन्य चरता मृत ग्रंथ की जय श्री गौर तथा की जय भागवत निवास आश्रम की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की श्री निताय गौर हरी गौ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्र रम हरि गोविंद जय जय रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय हरि गोविंद जय जय हरी गो बिंदवृंदा हरि लाल की जय ओम नमो भगवते भगवती पुराणपुरशोत्तमाय ओ चयत पराश सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगंत ममतम विश्व वग्म जगत्ति सर्गा नवलक्षण लक्ष्य तमाम जगद्धाम हृदय प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराको तस् हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू श्री वैष्णवाई श्री श्रीूपं साग्र जा सह गणरघुनाथ सजीव साइतम सारभूतम परजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यम श्रीराधापा सह गणलताी श्री विशाखाता आजितुजौ कनकाव संकर्तनकमलायक्ष विश्वर ुगधर्म पलौ बंदे जगत् करणवतारायण नमस्कृत नरोम देवी सरस्वती मृतमूर्ति कंकश्याम राधा प्रेयान हरिर्जयती वाकतुभ्य प्रपासभ्यु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोको हे भट्टुम सुमते रघुनाथ दासजीवे मंद मते दया की जय परमंगत श्री चैतन्यचरता श्री महाप्रभु प्रयाग में आप वृन्दावन से लौट करके आ गए श्री बल्लभ भट्ट श्रीमदाचार्य उनके यहां पर आपने भिक्षा ग्रहण की एक दिन पर और दोनों महापुरुषों का परम परम स्नेह के साथ में मिलन हुआ वार्तालाप हुआ है श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर भी आपने अनुग्रह किया और श्री कृष्ण के बिलास और रूप इन दोनों का श्री रूप गोस्वामी को श्रीमद महाप्रभु ने दान दिया रस धांत का स्थापन किया रूप गोस्वामी है। एक सौ लिखे प्यार है लिखे स्थाने स्थाने। प्रभु कृपा कह लिएत श्री कल कर्णपुर गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के ऊपर जैसी कृपा हुई उस कृपा का संकलन किया और श्री स्थान स्थान पर इस रूप शिक्षा का वर्णन किया और श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में श्रीमद महाप्रभु से संबंधित बड़ा दिव्य नाटक है बड़ा सुंदर नाटक चैतन्य चरता की सारी कथाओं को उसमें बड़े मधुर ढंग से प्रस्तुत किया गया है नाटक के रूप में उसमें यह श्लोक दिया है कि प्रिय स्वरूप दैत स्वरूप कल इसकी व्याख्या हो गई के श्री स्वरूप गोस्वामी जी के रूप गोस्वामी अत्यंत प्यारे हैं महाप्रभु के भी परम प्यारे हैं दैत स्वरूप है, है। प्रेम स्वरूप है और सहजाव रूपे रूप गोस्वामी जी परम सुंदर भी हैं निजानु रूपे प्रभु के प्रेम के अनुरूप उचित पात्र हैं और प्रभु एक रूपे और श्रीमंद महाप्रभु और श्री चैत रूप गोस्वामी जी दोनों एक रूप होकर के विराजमान दो अलग, अलग अलग रूप नहीं है एक रूप है ऐसे रूपे उन रूप गोस्वामी के प्रति प्रति के अर्थ विषय में है उन रूप के प्रति श्री महाप्रभु ने स्विलास रूपे अपने विलास और रूप इन दोनों को ततांग मैंने विस्तृत किया उसका विस्तार किया महाप्रभु के जितने भी बड़े बड़े भक्तगण हैं वे सब के सब रूप सनातन उनकी कृपा के पात्र हुए महाप्रभु के पास में रहने वाले जितने भी भक्तगण हैं उन्होंने सबने श्री रूप सनातन के ऊपर अत्यंत अत्यंत कृपा की चाहे स्वरूप दामोदर हो चाहे श्री राय रामानंद हो चाहे गोपीनाथ आचार्य हो और भी जितने भी अद्वैताचार्य श्री श्रीवास पंडित सभी जितने भी महाप्रभु के भक्तगण हैं उनने रूप सनातन के ऊपर कृपा गौरवपात्र कृपा भी के और सब रूप गोस्वामी जी को आदर भी दे रहे हैं महाप्रभु भी रूप गोस्वामी जी का सदा स्मरण करते हैं और कोई यदि केहो यदि देशे आए देखिए वृंदावन कोई यदि वृंदावन दर्शन करने के बाद में लौट करके गौर देश लौटता है या उड़ीसा जाता है या बंगाल जाता है तो बंगाल या उड़ीसा वहां जाने पर श्री महाप्रभु उससे पूछते हैं तारे प्रभु कौर प्रभुर पार्षद तो श्री प्रभु उनके उनके पास उनसे यही पूछते हैं कि कैसे रहे रूप सनातन कि रूप सनातन ब्रज में कैसे रह रहे हैं उनका कैसा वैराग्य है क्या भोजन कर रहे हैं कैसे उनका अष्ट प्रहर कीर्तन चल रहा है भजन कैसा चल रहा है और जो यहाँ रूप सनातन से मिलकर के वृंदावन में मिलकर के वापस लौट करके जाते हैं महाप्रभु के सामने रूप सनातन की उन भक्तों के सामने रूप सनातन की महिमा का गायन करते हैं कि अजय रूप सनातन के रहने भजन की क्या वर्णन की जाए अनिकेत रहे कोई घर बना करके रहने रहे हैं यक्षगण तो जो वृक्षगण है उनके नीचे रह जाए एक एक वृक्ष के तले एक एक रात्रि शयन करें ये मन में विचार करते हुए कि कहीं एक पेड़ के नीचे ही बैठे तो कहीं ऐसी स्थिति नहीं हो जाए कि उस पेड़ से ममता हो जाए कि ये पेड़ तो मेरा वाला है और कोई हरेणा आकर के बैठ जाए तो उसे कहे महाराज ये हमारे भजन करने की जगह है खाली करो यहाँ पर बैठ करके हम अपनी माला करेंगे ऐसा नहीं इसलिए एक एक पेड़ के नीचे किसी एक पेड़ के नीचे भी नहीं कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे बैठकर के भजन करते हुए रहे एक एक वृक्ष के नीचे ही रात्रि को शयन कर लें किसी ब्राह्मण के घर कभी बैठकर के स्थूल भिक्षा करें और अन्यथा कहीं माधुकरी करते हुए विचरण करें कभी माधुकरी कभी स्कूल वृक्षा शुष्क रोटी चना चबाए भोग पड़े हरी माधुकरी में भी शुष्क रोटी चना केवल इनको नहीं और कोई दूसरी चीज नहीं है क्या बात करोया मात्र हाथ है केवल मिट्टी का एक करवा इनके हाथ में है और कंधे के ऊपर एक बहेवास बस दो है तो करोड़ मात्र हाथे का था छेड़ा बार बास कंधे के ऊपर एक दुपट्टा डाला हुआ है कृष्ण कथा कृष्ण नाम नृत्य में ही उल्लास है अष्ट प्रहर श्री कृष्ण भजन में इनका समय जाए केवल चार दंड चार घड़ी ये शयन करें ज्यादा शयन भी नहीं करे चार दंड शयन नाम संकीर्तन है से हो नहीं को दिन नाम संकीर्तन में कभी कभी ऐसा हो कि वो चार घड़ी की जो शयन करना है वो भी कभी नहीं हो ऐसे दो ढाई घंटे केवल शयन करना है ढाई ढाई घंटे चौबीस घंटे चौबीस मिनट का एक घड़ी होती है तो चार घंटे शयन कर रही हैं ऐसे ये करीब ढाई घंटे केवल शयन करना और कम कम छह घंटे तो पांच घंटे तो स्वस्थ होने के लिए शयन होना जरूरी है ये ढाई घंटे ही शयन कर रहे इतन, इतन, इतन, इतन, इतन, नाम समय ताल मध्य सावर जंगम द्विभेद हाँ ये शयन करते हुए बिराइमान उसमें भी कभी कभी वो शयन भी नहीं हो बह हो जाए तो बेलाप करते रहे रात भर जगते रहे कभी भक्तिशास्त्र का लेखन करें चैतन्य कथा सुने और श्री चैतन्य का ही चिंतन करते हुए दोनों भाई विराजमान हो रहे हैं एक इनकी कथा का हम वर्णन कर रहे हैं ये है, अपूर्व विस्मय की बात है चैतन्य कृपा रूप लिखिया थे आपने रसाम सिंधु ग्रंथिर मंगलाचरण श्री चैतन्य की कृपा के कारण ही मैं भक्त रसाम सिंधु को लिख रहा हूं ये आपने भक्त रसाम सिंधु में निर्पण किया कि हृदय से प्रेरणया प्रवर्त तो हम बराक रूपोपी तस् हरे पद कमलम बंदे चैतन्य देवस्य तो जिनकी हृदय में प्रेरणा से मैं बराक रूप माने अल्प रूप होकर के मैं बराक माने तुच्छ मैं तो नाची ही हूं तुच्छ हूं ऐसा बराक होते हुए बराक माने अत्यंत तुच्छ मैं इस भक्ति सामने सिंधु को श्री महाप्रभु की प्रेरणा से ही लिख रहा हूं से हरेक पद कमल उन श्री चैतन्य के चरण कमलों को मैं ध्यान कर रहा बंदे चैतन्य देवस्थ देव की वर्णना कर रहे और श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की रसुरूपता को काव्यशास्त्र की दृष्टि से भी स्थापित किया काव्यशास्त्र के यहां पर एक प्रसंग है इसलिए उसको क्यों संके, संकेत मात्र कर रहे जितने भी लौकिक काव्य शास्त्र को लिखने वाले थे पोइटिक्स वे सबके साथ सब, ये मानते हैं कि भक्ति एक रस नहीं है उनकी दृष्टि में भक्ति रस नहीं है क्योंकि भक्ति सबके मन में नहीं है भक्ति कुछ ही लोगों के मन में है सबके मन में भक्ति नहीं है इसलिए भक्ति रस के माने किसी रस के जो पांच अंग हैं वे पांच अंग भक्ति में फलीभूत नहीं है पूर्व पक्ष कि भक्ति में पांच रस के जो अंग हैं वे फलीभूत नहीं है भक्ति में स्थाई भाव होने की सामर्थ्य नहीं है फिर भक्ति की जो सामग्री व्यवभाव वो विभाव सामग्री में भी सामर्थ्य नहीं है अनुभावों में भी सामर्थ्य नहीं है और संचारी भावों में भी सामर्थ्य नहीं है और उनमें एकदम विकसित होने की सामर्थ्य भी नहीं है तो ये चारों जो चीज है मूल मूलतः अधिकारी हरेक नहीं है विवाह सामग्री हर एक नहीं जगह नहीं है विवाह योग्यता नहीं है भक्ति में भक्ति में अनुभाव योग्यता नहीं है भक्ति में अनुभाव योग्यता के साथ साथ संचारी की योग्यता नहीं है और उनमें कहीं सात्विक भावों की भी योग्यता नहीं तो तो भाव, व्यवचारी संयोगा रस निष्पत्ति स्थायी भाव व्यभाव अनुभाव सात्विक भाव और संचारी भाव इनके संयोग से रस निष्पत्ति होती है लौकिक आचार्य ये मानते रहे कि भक्ति में ये योग्यता नहीं क्यों बोले भक्ति हरेक के बस की बात नहीं है हर एक भक्ति नहीं कर सकता है कोई कोई भाग्यशाली जीव है जिनमें भक्ति होती है वे रस का आस्वादन देंगे दूसरे लोग उनका रस में कोई आस्वादन नहीं है रस में उनकी कोई रुचि नहीं है इसलिए भक्ति रस नहीं ऐसा कुछ लोग मानते तो अधिकार संपत्ति नहीं है पंत वैष्णव आचार्यों ने कहा भाई ऐसा मत मानो ऐसा कहना उचित नहीं है यदि प्रत्येक व्यक्ति भक्ति का अधिकारी नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि भक्ति को रस नहीं मानो अरे कुंजड़ी के पास में बथुआ बेचने वाली के पास में खूब भीड़ लगी रहती है और रत्न की दुकान पर जौहरी के यहां पर दो चार आदमी ही कभी पहुंचते हैं। पूरे दिन एक सौदा ही होता है इसलिए आदमी के भीड़ देखकर के करके ये तो तुम ये कह रहे हो कि भक्ति रस नहीं है यह अपने आप में मानना उचित नहीं केवल भीड़ को देख के अधिकार का स्थापन नहीं किया जा सकता है अधिकार का स्थापन है कि भगना वर्णता कितनी होती है ये वस्तु मेरी है ये तेरी है ये किसी दूसरे की है दूसरे की है तो मुझे परवाह नहीं मेरी वस्तु को तूने क्यों लिया तो झगड़ा होगा तो ये मन यदि आवरण से युक्त है किसी वस्तु को कोई सुंदरी है इसका उपयोग मैं करूं ये तो मेरी है कोई दूसरा देखेगा तो उसको पंच करूंगा ना होगा तो पर तटस्थ भाव यदि दूर नहीं हुआ है तो रस की प्राप्ति नहीं है वहां पैशन है काम है कि मेरे प्रिय को कोई दूसरा कैसे देख रहा है यह काम हो गया परंतु तो रस की स्थिति यह है कि उसमें पिता पुत्री हजारों आदमी एक ही ग्रह में बैठकर के रस का दर्शन करते हैं और सबको आनंद की प्राप्ति होती है इसलिए क्यों क्योंकि उनमें भगनावरणता प्राप्त हो गई शब्द दे रहे हैं टेक्निकल शब्द है भगनावरणता मान ये मेरा है ये तेरा है ये तटस्थ का है ये भाव दूर हो जाता है और नाटक जो हो रहा है उसका आस्वादन सब ले रहे भक्ति में ये विशेष गुण विद्यमान है कि वहां पर तो भग्नावरणता होती ही है भक्ति का आस्वाद तभी आएगा जबकि व्यक्ति स्वार्थ परता इनसे मुक्त हो जाए ये, ये तटस्थ है, है इस भाव से मुक्त हो जाएगा मन शरीर इस वस्तु का मैं उपयोग करूं ये मेरे उपयोग के लिए है इस स्वार्थ से तो भक्ति पहले ही दूर कर देती इसलिए में अधिकार संपत्ति दिमाग आपको ये कहे कि श्री कृष्ण श्री राधिका उनको तो हमने कभी देखा नहीं इसलिए जो हमारे अपने बीच के लोग नहीं हैं उनको उनके विषय में कोई काबिल लिखा गया तो उसमें व्यवहार सामग्री नहीं है यह भी गलत ऐसा भी समझना चाहिए श्री कृष्ण में तो वो गुण विद्यमान है कि जितने भी नायक उन सबों सब के गुण कृष्ण में विराजमान है जितनी भी नायिका उन सबके गुण कृष्ण में विराजमान है यदि कोई उन कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करना चाहे और यदि वह स्व पर तटस्थ भाव भगनावरणता को प्राप्त कर ले इनसे मुक्त हो जाए तो श्री कृष्ण का आस्वाद सबको हो जाएगा भक्ति में सर्वदा विद्यमान इसलिए श्री कृष्ण जैसा रस का विषय कोई और हो नहीं सकता है संसार की नारिया तो संसार के पुरुष तो केवल ऊपर से सुंदर मात्र लगते हैं परंतु तो श्री कृष्ण रसस्वरूप होकर के विराजमान इसलिए रस का आश्रय जैसा रस की विभाव सामग्री जैसी कृष्ण लीला में है वैसी विभाव सामग्री कहीं दूसरी के हो ही नहीं सकती इसलिए यह कहना कि विभाव सामग्री का अभाव है क्योंकि वे ईश्वर हैं इस आधार पर वे विवाह नहीं हो सकते हैं यह तर्क भी गलत है ईश्वर होते हुए भी श्री कृष्ण के जितने भी व्यवहार हैं वे सारे व्यवहार लोकवत हैं और वे अखिल रसामृत मूर्ति होकर के विराजमान हैं। कृष्ण का कि जो लीला है वो मनुष्यवत लीला है और मनुष्यवत लीला होने के कारण उनके साथ में कहीं साधारणीकरण हम सहज में कर सकते हैं भक्ति में अनुभाव सामग्री नहीं है ऐसा भी नहीं है भक्ति में विविध प्रकार की जितनी भी चेष्टाएं हैं वे सारी की सारी चेष्टाएं व्यवहार के जितने भी पक्ष जगत में दिखते हैं और काव्यशास्त्र में जो व्यवहार के पक्ष दिखते हैं जो एक्शंस दिखते हैं एक्शन की सारी, सारी चेष्टाएं श्री भगवत भक्ति में भी लीला में भी नरवत होने के कारण विद्यमान है बालक की तरह से रोना मां के द्वारा बालक को डांट लेना प्रिया के सामने समर्पण कर देना ये जितने भी सखाओं के साथ में आनंद खेलना तो श्री कृष्ण की लीला और उनकी ऐश्वर्य लीला में, में भी ऐश्वर्य होते हुए भी कृपालता भक्त जैसे दो गुण ऐसे विद्यमान हैं कि भगवान की सभी लीलाएं परम परम आनंददायी हैं इसलिए उनमें अनुभाव सामग्री भी पूरी तरह से विद्यमान है और भगवत स्वरूप में सात्विक सामग्री भी पूरी तरह से विद्यमान है का कंप रोमांच ये सारी सामग्री भी उसमें पूरी तरह से विद्यमान है और जितने भी भाव हैं उन भावों का भी श्री कृष्ण आस्वादन करते हैं और जब भक्त का मन स्व तटस्थ भाव से मुक्त हो जाता है तो स्व तटस्थ भाव से मुक्त होने पर बाद एक शब्द में कहें तो भग्नावरणता प्राप्त होकर करके आवरण जो है वो आवरण भग्न हो गया स्वार्थ जो आवरण है स्व तटस्थ भाव ये मेरा है ये तेरा है ये तटस्थ का है इस भाव से मुक्त हो करके श्री कृष्ण के साथ में जो नाटक में जो पात्र वर्णित किए गए हैं या रंगमंच के ऊपर जो अपनी एक्टिंग कर रही है उन पात्रों के साथ में हम मिल करके बिल्कुल एक हो जाते हैं जब श्री स्वामी श्याम सुंदर को देख करके विमोहित हो रही हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व को छोड़ करके स्वामी के व्यक्तित्व के साथ में मिल गए और नाटक का दर्शन कर रहे हैं जब कृष्ण श्री राधिका को देख करके कोई वचन कह रहे हैं तो हम अपने आप को कृष्ण के साथ में मिला लेते हैं तो भग्नावरण होकर के हम अपना व्यक्तित्व छोड़ दिया और जो पात्र है जैसा है सखा के साथ में मिल गए तो कन्हैया के साथ में हंसी का भाव हमारे हृदय में भी आ रहा है तो इसी का नाम है साधारणीकरण एक शब्द का प्रयोग किया गया रसशास्त्र में साधारणीकरण माने नाटक में या काव्य में जितने भी पात्र हैं उन पात्र के साथ में हम निरंतर निरंतर मिल जाते हैं और उनके आस्वाद को हम प्राप्त करते हैं। भक्ति में पूरी सामर्थ्य है और दूसरी बात यह कि प्राकृत जो नायक नायिका हैं उनमें तो पेशी नहीं था दुष्यंत शकुंतला में केवल वासना है उनमें रस नहीं है परंतु श्री कृष्ण रसमूर्ति दुष्यंत शकुंतला को हम रसमूर्ति नहीं कह सकते हैं दुष्यंत शकुंतला जब प्रीति कर रहे होंगे तो वे तो एक स्त्री पुरुष की तरह से केवल अपोजिट सेक्स से है उसकी ओर आकर्षित होकर के वे प्रीति कर रहे होंगे उनमें तो केवल पैशन है बल्कि श्री कृष्ण वे विशुद्ध रूप से रसरूप होकर के विराजमान और शास्त्र कृष्ण को रसरूप में स्थापित करता है अतः भक्ति से बढ़कर के और कोई रस नहीं हो सकता है ये श्री गोस्वामी जी ने कहीं स्थापित किया और जो आ, पांच या चार जो आरोप लगाए गए थे कि भक्ति रस नहीं है क्योंकि भक्ति के अधिकारी सब नहीं हैं श्री कृष्ण हमसे दूर हैं विभाग सामग्री और ऐश्वर्य होने के कारण उनकी ऐश्वर्यता उनका ऐश्वर्य कहीं व्यवहार में वैसी चेष्टाएं हम नहीं कर सकते हैं इसलिए उनके साथ में हम प्रादात्म नहीं हो सकते कृष्ण की जो चेष्टा है ऐश्वर्य की वो जीव कर नहीं सकता है इसलिए कभी कहीं साधारण साधारणीकरण ब्रह्म के साथ में श्री कृष्ण के साथ में नहीं हो सकता है इसलिए कृष्ण को रसमत मानो कृष्ण को भाव करके मानो इस बात का भी खंडन किया कि क्यों कृष्ण की लीलाएं ऐश्वर्यमयी होने पर भी अति मानस मानुष लीला होने पर भी मनुष्य से परे की लीला होते हुए भी वे मनुष्य बातें हैं और परे की लीलाएं जो भी होती है ऐश्वर्यमयी वे जल्दी से हट जाती हैं बस इतना ही इस विस्तार इसको ज्यादा विस्तार करने से फिर मैंने और प्रवाह आगे चल जाएगा परंतु समझने के लिए इतना काफी कि श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस है और रस की जितनी भी सामग्री है उनकी योग्यता भक्ति में पूरी तरह से विद्यमान है इस बात की स्थापना की श्री महाप्रभु ने दस दिन रहकर के रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में शिक्षा दी एक में श्लोक में कह रहे हैं प्रयाग में प्रभु कहे सुन रूप भक्ति रसे लक्षण के हे रूप तुम भक्ति रस के लक्षण को सुनो मैं सूत्र रूप में तुमसे कह रहा हूं सूत्र का तात्पर्य है कि जो संक्षिप्त हो असंिग्ध हो जिसमें संदेह कहीं हो नहीं और जो सीधा तात्पर्य को स्थापित करने वाला है उसका नाम सूत्र है संक्षेप में बहुत बड़ी बात को विरोध हटाते हुए प्रस्तुत कर देना निर्विरोध प्रस्तुत कर देना ऐसी वाक्यावली को हम सूत्र कहते हैं कि जिसमें संशय विपर्य और असंभव ये तीन दोष न हों और किसी वस्तु का निर्णय कर दिया जाए उसका नाम सूत्र है संशय भी नहीं रहे विपर्य माने उल्टा अर्थ नहीं निकले और असंभव असंभव नहीं हो इन तीनों दोषों से रहित होकर के बहुत कम शब्दों में किसी तथ्य को जहां निरूपण कर दिया जाए उसका नाम सूत्र है तो मैं सूत्र रूप में तो मैं बात बात कह रहा हूं सूत्र की एक विशेषता होती है कि उसमें क्षर में विरोध रहित परम परम सिद्धांत को स्थापित कर दिया जाता है तुम तो इनका बाद में विस्तार भक्ति असाम सिंधु उनका यदि मैं वर्णन करने के लिए बैठूंगा तो भक्ति असाम सिंधु तो उसका कोई आर पार है ही नहीं पारावार शून्य है परंतु तो तुमको चखाने के लिए केवल एक बिंदु मात्र में दे रहा हूं केवल सूत्र सूत्र मात्र दे रहा हूँ श्री चेतन चरतामृत का तो कहना ही क्या चेतन चरतामृत की तो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां पर मितमच सारंश वचो ही वाग्मता बहुत थोड़े में अत्यंत सार की बात कह दी जाती है इसी का नाम है वाग्मता तो वाग्मता का गुण तो यहां पर पूरी तरह से विद्यमान महाप्रभु कह रहे हैं कि एक ब्रह्मांड भौरी अनंत जीव गण दो प्रकार के जीव हैं एक जीव हैं जो नित्य सिद्ध हैं जैसे श्री वैकुंठ में चंद्र प्रचंड कुमुट कुम्डे नंद विश्व से जितने भी भगवान के पार्षद हैं ये नित्य सिद्ध गण हैं और इनको कभी भी माया प्रभावित नहीं कर सकती है ये माया से मोहित नहीं होती है त्रिगुणात्मक तो का माया इनको कभी मोहित नहीं करती है तो जीवों के दो भाग एक भाग है नृत्य सिद्ध एक भाग है अनंत जीव हम सरि के जो माया से सदा आवृत हैं। इन जीवों में भी चौरासी लाख योनियां हैं इन योनियों यू, को यदि कहीं बांटा जाए तो कुछ जीव हैं श्वेदच माने पसीने से उत्पन्न होने वाले जैसे जूं, जुआ जू, खटमल ये श्वेद गोबर में उत्पन्न होने वाले कीड़े श्वेद कीच में होने वाले कीड़े स्वेदच तो श्वेद दूसरे प्रकार के जो जीव हैं वो हैं उद्विज बीज पड़ा उसमें पानी लगा गर्मी लगी और उसमें से एक अंकुर निकला उसका नाम है उद्विज कुछ जीव हैं अंडज पक्षी ने अंडा रखा और उस अंडे को खोल करके बालक उत्पन्न हुआ अंडज और चौथे प्रकार के जीव हैं जरायुष जो गर्भाशय से उत्पन्न होते हैं गर्भाशय के भीतर जो पलते हैं जरायुष ये चार प्रकार के जीव में सब कुछ आ गया वनस्पति पशु पक्षी सब सब कुछ आ गए ये चार प्रकार के जीव हैं। चौरासी लाख योनियों को हम चार प्रकार के जीवों में बांध सकते हैं सभी जीव पैरासाइट हैं, परजीवी हैं। हम सब परजीवी हैं किसी न किसी के ऊपर आश्रित हैं और एक जीव दूसरे को भोजन बना करके कहीं अपने जीवन की यात्रा को चला रहा है वनस्पति जीव हैं उनको ग्रहण करते हुए हम अपनी यात्रा चला चलावे केशाग्रतभागु शतांश कौरी तारूक्ष्म जीवे स्वरूप विचारी जीव अत्त सूक्ष्म हैं ये परिमाण में नहीं कह रहे हैं ये जो सूक्ष्मता बता रहे हैं वो सूक्ष्मता को पहले समझ लें कि केश का जो आगे का भाग है उसके सौभाग किए जाए और सौ भाग करके फिर उसके स्वभाग किए जाए जो सूक्ष्म होगा यह जीव है ऐसे ही जीव शास्त्र में कहा गया बालाग्र शा कल्पत्य भागो जीव स्विज्ञ इतच पड़ा श्रुति श्रुतियों ने यह कहा कि बाल के अग्र भाग के स्वभाग के स्वभाग हजारवा भाग इनको यदि किया जाए तो उसका उतना जीव का आकार है परंतु यह भी नहीं यह भी परमाणु हो गया कहीं ना कहीं भले कितना भी है तो सही एक परमाणु हो गया तत्वत तो तो तो यह बात जीव के आकार को बताने के लिए नहीं है यह बात जीव के प्रभाव को बताने के लिए यदि किसी वस्तु को सर्व व्यापक बनाना है तो उसको सूक्ष्म बना दो और यदि किसी जीव को किसी वस्तु को सर्व व्यापक बनाना है तो दो उपाय हैं या तो उसको विभू आकाश बना दो और या इसको एकदम अणु बना दो तो वो वस्तु नित्य हो जाएगी नित्यता का आधार करने का यह प्रकार ही होता है तो जीव को जो सूक्ष्म बताया गया उसका तात्पर्य यह है कि जीव सूक्ष्म होने के कारण पूरे शरीर में व्याप्त होकर के विराजमान सारे शरीर को नियंत्रण करने में वो समर्थ है ये बताने के लिए उसकी सूक्ष्मता का वर्णन किया गया ये उसका परिमाण नहीं सब में वो व्याप्त सबको सारे शरीर में जितने भी अंग हैं जिसका वो देही बनकर के विराजमान है उसके ऊपर वो शासन करने वाला है ये इसके द्वारा बताया गया ये उसका परमाण नहीं उसके लिए ही ये सानिधि श्री श्रीमदिता में श्रुतियां भी स्तुति करते हुए कह रही हैं कि अपरिमिता ध्रवासो यदि सर्वगता नियमो ध्रोले अजन चयन्मय तद विमुच नियंत्रण भवेत समुजान तम य मत दुष्टता वह मार्मिक श्लोक है जीव कितने जीव कैसे हैं बोले अपरमिता अपरमित जीव हैं भगवान की कौस्तुमणि से जैसे अपरमित किरण निकल रही हैं ऐसे जीव भी अपरमित हैं अपरमित नहीं होते तो देवदत्त के बधे हुए रहने पर किसी ज्ञानी की का मोक्ष नहीं हो सकता था और एक का मोक्ष हो गया तो सबका मोक्ष हो जाने चाहिए था पर तो ऐसा नहीं होता है एक का मोक्ष होता है और दूसरे का मोक्ष नहीं होता है इसलिए जीव स्वरूपता अलग अलग हैं और श्री मध्वाचार्य जी यह स्थापित करते हैं कि जीव अलग है तो अपरमिता ध्रुवा जीव अपरमित है और मान शक्ति के रूप में तो जीव एक है पंत वृत्ति के रूप में जीव अलग है मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा और तुम खाओगी तो तुम्हारा पेट भरेगा मैं भजन करूंगा तो मेरा कल्याण होगा तू भजन करेगा तो तेरा कल्याण होगा सबको अपनी अपनी नाव स्वयं ही चलानी है तो अपरमिता जीव अनंत है बामदेव का मोक्ष होने पर देवदत्त बधा रह सकता है और देवदत्त के बधे रहने पर भी श्री बामदेव का मोक्ष हो सकता है इसलिए जीव अलग अलग है अपर फिर जीव कैसे हैं बोल ध्रोवा जीव ध्रुव है ध्रुव का तात्पर्य नित्य है शरीर का नाश होगा परंतु तो जीव का नाश नहीं होगा से वास जीवन सब जानते एक शरीर को छोड़कर के दूसरी शरीर में आत्मा जाती है वो मृत्यु होकर के विराजमान आत्मा के भी दो स्वरूप हैं, एक आत्मा है जो कि साक्षी ंगमता होकर के विराजमान है वो आत्मा शुद्ध बुद्धि मुक्त है दूसरी आत्मा है मनोलेप सहित एक आत्मा है मनोलेप सहित एक है मनोलेप रहित जिसमें मन का लेप नहीं है वो मनोलेप रहित जो आत्मा है वो तो है शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद और वह कभी भी बंधन को प्राप्त होती नहीं है परंतु तो अज्ञान के कारण जिस आत्मा को भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूं उस आत्मा का एक अलग से नाम दिया जो शुद्ध आत्मा है उससे इस आत्मा को कहीं अलग करने के लिए श्रीमद् श्रीमद गीता में एक अलग नाम दिया गया उसको नाम दिया गया देही एक आत्मा है एक देही है देही का तात्पर्य है जो मनोलेप से युक्त है मन की जो लेप है वो उसके ऊपर चढ़ा हुआ है मन से युक्त होकर के वह बेराज मनोलेप सही उसको देही कहा तो देहनोस्मिन यथादेह है कौमारम यौवनम जरा जो देही है उसमें कौमार यौवन जरा ये सब प्राप्त होंगी क्योंकि वह मनोलेप से युक्त है मन से युक्त है एक आत्मा जो है वो तो न जाए थे मिले वो तो कभी जन्म लेगी नहीं उसका मरने का कोई सवाल ही नहीं है तो दो प्रकार के आत्मा हो गई एक हो गई देही और एक हो गई जो अंगमंगता हो करके साक्षी हो करके केवल विराजमान मनोलेप सहित और मनोलेप रहित ध्रुवा तो दोनों ही आत्माएं अज्ञान मिटेगा आत्मा नहीं मिटेगी देही का भी अज्ञान मिटेगा देही की आत्मा जो है वो नहीं मिटेगी आत्मा तो अजर अमर होकर के वो नायम हम्य हमने माने शरीर वो कभी भी समाप्ति नहीं होगी तम भ्रता जो देही है वह शरीर में अभिमान बुद्धि रखता है मनोलेप से युक्त है यदि सर्वगा यदि जीव को सर्वगत मान लिया जाए सबका शासक मान लिया जाए तो बात गर्व हो जाएगा नहीं शासक नियम वो सबके ऊपर शासन करने लगेगा परंतु जीव सबके ऊपर शासन नहीं कर सकता है जीव अणु है और अणु होने के कारण वो सीमित व्यक्तियों के ऊपर ही शासन करता है अपने कुर्ते का मैं मालिक हूं आपके कुर्ते का मैं मालिक नहीं हो सकता अपने घर का मैं मालिक हो सकता हूं अभिमान रख सकता हूं परंतु तो आपके घर का मैं मालिक नहीं हो सकता परंतु तो ईश्वर सबका मालिक है सर्वगत होकर के विराजमान है तो अपरिमिता जीव का एक गुण वर्णन किया गया कि वो अनेक हैं, अनंत हैं फिर ध्रुवा वे हैं, है तनुभ वे मनोलोक को धारण करके शरीर को ही धारण करने वाले हैं मैं शरीर हूं ये शरीर मेरा है ऐसा वे अभिमान रखते हैं वे अलग अलग जीव मेरा जीव या उमान का रहा है कि यह जीव ये शरीर मेरा है सर्वगता यदि वे सर्वगत होते तभी शाश्वत नियम ईश्वर उसके ऊपर नियंत्रण करता है ये नियम नहीं हो सकता था ध्रुव में तर था जीव ध्रुव है अर्थात कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है था। वह इतर नहीं है विनाशशील नहीं है परिणामी नहीं है संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वे जायते, अस्थिवर्धते अपक्षीयते, थे, थे, थे, अपक्षी थे छह ट्रांसफॉर्मेशन से युक्त हैं परंतु जीवात्मा उसका कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है इसलिए वे था उनमें बेकार भी नहीं है वो जीवात्मा अपरणामी होकर के विराजमान शरीर परिणामी है जीवात्मा अपरणामी अपरिणामी है। कहती हैं अजनच ये जीव ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ और यमय माने ईश्वर का अंश होकर के विराजमान है सच्चिदानंद शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है तब अभिमुंच अभिमुच उस सच्चिदानंद रूपता का यह कभी त्याग नहीं करता है तब अभिमु नियंत्रण भवित तो ये अपने मूल रूप का त्याग नहीं करते जैसे लोहे के बिना हम मायक को नहीं देख सकते मिट्टी के बिना हम घरे को नहीं देख सकते कोई क्या घरे मिट्टी को मच्छुओ बरा छुओ संभव है क्या इसलिए तद अविमुच जिससे ये जीव बना है उस मूल पदार्थ को माने ईश्वर को अपने सच्चनंद रूप को सच्चरन जो अंश है उस सच्चरन जो अंश को यह कभी त्याग नहीं कर सकता है तो जीव देह प्राप्त करने के पहले भी सच्चानंद था जब देह है तब भी शरीर के भीतर भी वो स्वच्छानंद है साक्षी रूप में भी वो विराजमान है और जब शरीर समाप्त हो जाएगा शरीर तो आठ घंटे में दस घंटे में ही बिल्कुल डिकम्पोज होने लगेगा पानी बहने लगेगा बदबू बहने लगेगा परंतु तो वो आत्मा बनी रहेगी जब उसको बर्फ के ऊपर नहीं रखा गया मुर्दे को संभाल करके तो वो हो डम्पोज हो जाएगा तो शरीर अलग वस्तु है आत्मा अलग वस्तु है तो तब तद अपना जो मूल स्वरूप है सच्चिदानंद रूप उसको ये जीव कभी भी त्याग नहीं करता है नियंत्रण भवि और फिर ये शरीर के ऊपर नियंत्रण करता है देव और दही के ऊपर निंत्रण करने वाला होता है सम तल जानता ऐसे इस जीव को जब कोई अंशांशी होने के आधार पर हाय ये कह दे कि तुम तो ईश्वर हो गलत तब तो ये जीव ईश्वरी हो गया बोलना ना कभी ऐसा मत कहना जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है जीव का स्वरूप तो सदा जानता तो सच्चिदानंद होने के कारण यदि कोई जीव को पूरी तरह से ईश्वर के समान कह दे तो यद अमतम ऐसा कहना अमत होगा या मत नहीं कहलाएगा और मत दुष्ट तार वह मत दुष्ट होगा क्योंकि मोक्ष को प्राप्त हो जाने पर भी इस जीव में जगत को सृष्टि कर सकने की सामर्थ्य नहीं आएगी ब्रह्म सूत्रों में एक ब्रह्म सूत्र है कि जगत व्यापार वर्ज्यम के जीव जगत का व्यापार नहीं कर सकता है ईश्वर जगत का व्यापार कर सकता है इसलिए जीव भले सच्चदानंद है परंतु सच्चदानंद होने पर भी जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकता है तो यह जीव ईश्वर का अंश है अंश होने पर भी जीव नित्य है अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेने पर भी जीव की जीव रूपता कभी समाप्त नहीं होगी स्वरूप का नाश उसका कभी भी नहीं है पुरम प्रवेश की तरह से पुर में किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया तो उसका कोई नाश थोड़ी हो गया उसकी पहचान मात्र तो समाप्त हुई है पहचानने में नहीं आ रहा है भीड़ में पंथ उसका अस्तित्व समाप्त नहीं है अस्तित्व बना हुआ है ऐसे ही मोक्ष की स्थिति में भी जीव का अपना अस्तित्व बना रहता है और वह सदा ईश्वर से उस समय भी नियंत्रित रहता है और उसमें ईश्वर के पूरे गुण नहीं आते हैं कुछ गुण आ जाते हैं पंत पूरे गुण नहीं आते हैं क्योंकि तो वह जगत व्यापार भर्ज है स्वयं जगत कि सृष्टि नहीं कर सकता वो अंग ही रहेगा अंग अंग होने के कारण ही रहेगा तो ऐसे अनंत अनंत जीव हैं। महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं जीव के तत्व के विषय में एक वेदस्तुति का यह श्लोक भी प्रस्तुत करते हैं। अब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसे अनंत जीव जीवों में दो प्रकार के भेद हैं जैसे अभी अभी चार प्रकार के जीवों का वर्णन किया सोज अंडज उद्वीज और जरायुज़। तो दो प्रकार के जीव हैं, एक जंगम और एक स्थावर वृक्ष जो है वो एक जगह स्थिर है जंगम जो जीव हैं, कीड़ा मकोड़े कोई हो सकते हैं कोई चल सकते हैं वे हो सकते हैं इनके मनुष्य बीचों में भी स्थावरों में भी तो जो जंगम है उनकी अपेक्षा स्थावर ज्यादा श्रेष्ठ है बिचारे जंगम तो वर्षा पड़े गर्मी पड़े कहीं चल नहीं सकते है वही के वही कांपते रहेंगे सूखते रहेंगे परंतु स्थावर की एक विशेषता है जंगम की एक विशेषता है स्थावर तो वही रहेगा जंगम की विशेषता है कि वह अपनी रक्षा अधिक कर सकता है वर्षा पड़ रही है तो गाय दौड़ करके पेड़ के नीचे आकर के बैठ जाएंगे अपने आप की रक्षा करेगी तो हमको ठाकुर ने एक सुविधा भी दी है कि जीव होते हुए भी हम स्थावर जीव नहीं है हम जंगम जीव है और जंगम जीव होने के कारण अपनी हम वृक्षों की अपेक्षा अधिक रक्षा कर सकते हैं वृक्ष होते तो सर्दी गर्मी सब आज एक जगह बैठे रहो झेलते रहो तो ये एक सुविधा इनके बीच में भी ताल मध्य मनुष्य जाति अति अल्पत मनुष्य जाति अत्यंत अत्यंत अल्प है अत्यंत छोटी है मनुष्य जाति और मनुष्य तो वैसे भी एक बड़ा सा सा आदमी है एक जरा से मच्छर के खाने पर जरा से छींक आने पर यदि कोरोना का कीड़ा लग जाए तो इतने में कि पट्टा ही जाए किसी काम करने नहीं बहुत इसमें दम तो बिल्कुल है ही नहीं जरा सा निर्वल सा पुरानी है तो तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर अत्यंत अल्पतर है तार मध्य मृक्ष पुलिंद बौद्ध शबर और इन मनुष्य जातियों में भी अनेक अनेक लोग हैं कोई मृक्ष है पुलिंद हैं, बौद्ध हैं शबर हैं, भीन हैं, बस केवल खाना पीना और संसार के भोग को भोगना यही उनका लक्ष्य और कुल परतत्व भी है इसको भी जानते नहीं परंतु अन्य मनुष्य पशु, पशु पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य की एक विशेषता यह है कि अन्य पशु पक्षियों में केवल अन्न में कोश प्राण में कोश और मनो में कोश ये तो सब में खूब विकसित हैं परंतु विज्ञान में कोश डिस्क्रिमिनेशन की पावर कि क्या सत्य है क्या असत है ये मनुष्य को प्राप्त नहीं तो इनमें कुछ लोग केवल भोग को ही ई ड्रिंग एंड बी मैरी बस इसको ही अपने जीवन का लक्ष्य मान करके चल रहे हैं या शून्य से अंत में शून्य हो जाना कुछ बचना तो है नहीं का परेशान होना क्यों परेशान होगा इत्यादि जो भाव हैं उनको धारण करके विचरण करते इनमें वेद निधि मध्य अर्धेट वेद मुख्य मामले बहुत कम लोग हैं जो वेद तात्पर्य को जानते हैं वेद धातु से वेद शब्द बना है वृद्ध धातु में घए प्रत्यय रखकर के भाव के अर्थ में वेद है वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान जानना ये जो क्रिया है इसका जो भार है वह कहलाएगा ज्ञान जानना मान ज्ञान ज्ञान को ही वेद कहा दिया कह दिया ज्ञान तो वेदनिष्ठ मध्यो में भी कुछ लोग आधे वेद को मानते हैं माने वेद की बात तो कह करेंगे परंतु केवल मुख में वेद को मानते हैं और उनका अपना जीवन वेद विरुद्ध होता है मुझे तो वेद वेद की बात कर रहे हैं और अपना जीवन भी वेद निषि पाप उनको भी कर रहे हैं धर्म को नहीं आदर दे रहे हैं धर्माचारी जनों में भी अधिकांश लोग कर्मनिष्ठ हैं और कोट कर्मनिष्ठ में जाकर के एक ज्ञानी होता है और करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में कोई कोई वास्तव में मुक्त होता है हर एक ज्ञानी मुक्त नहीं होता है तो पहले मुमुक्षु होना बड़ा कठिन मुमुक्षु होने के बाद में कहीं साधक होना वह और कठिन उसमें भी रूढ़ योग होना और कठिन उसमें भी अधरूढ़ योग होना और भी कठिन उनमें भी मुक्त होना और भी कठिन तो कोट मुक्त मध्य एक कृष्ण भक्त करोड़ों मुक्तों के बीच में कोई कोई कृष्ण भक्त होता है एक बार सुंदर पंक्ति है यहां पर कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी सक अशांत क्या परिभाषा है अद्भुत कि कृष्ण भक्तों के बीच कृष्ण भक्ति ही क्योंकि अपना सुख नहीं चाहते अन्याश्ता शून्य वे आनुकुल्यन कृष्णानुशीलन को मान करके चलते हैं ऐसे जो कृष्ण भक्त हैं वो कृष्ण भक्ति ही निष्काम है अन्य था भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी शकली अशांत शांत किसको कहेंगे बोल जिसके हृदय में कामना नहीं हो वही शांत है कामना आते ही कहीं उदय गुण कहीं गति आ जाएगी चेष्टा आ जाएगी कि ये करना है ये करना है और इतना पा लिया इतना और पाना है ये भाव हो जाएगी परंतु कृष्ण भक्त अपने लिए कोई भी कार्य नहीं कर का रहा है के बल भजन को, के आचार और भरों से को के पाम प्रसाद किसी को देखा संतों ने सबसे ज्यादा पहले जगते हैं साढ़े तीन बजे पे तीन बजे में जग जाएंगे संत गृहस्थी सोता रहेगा साढ़े सात बजे तक कह रहे हैं सोत पाम संत कोई नहीं सोता है वो तो सबसे पहले जगते भरोसा है पान प्रसाद के सोने का मतलब उनमें तत्वता भरोसा है वे एक क्षण भी कहीं व्यर्थ नहीं करते हैं शांति है अभ्यर्थ तो कालते मानुषून्यता अभ्यर्थ काल का उनका सहज स्वभाव है वे कभी भी समय को रोजगार नहीं करते हैं इससे सो पान प्रसाद है नहीं सोम मतलब निश्चिंतता ठाकुर के भरोसे ठाकुर के भरोसे हैं ठाकुर में विश्वास है जबकि व्यक्ति अपने आम में विश्वास करके आगे बढ़ता है तो कोई जो कृष्ण भक्त है वही निष्काम है इसलिए कृष्ण <coughs> कृष्ण भक्त को ही शांत कहा जाएगा भुक्तिका तो सदा ही अशांतः है किसी व्यापारी को देखो महा अशांत सो करके सुबह आठ बजे उठेगा उठकर के चाय वाय पी जरा सा घूमा फेरा एक पैक चढ़ा लेगा साढ़ नौ बजे पर उसकी मीटिंग है पूरी सारे सेक्रेटरी बुला लेंगे आज ये काम करना है आज वो काम करना है वो वो काम करना है सबको उसने ऑर्डर दे दिया सेक्रेटरी को पहले फिर ऑफिस में जल्दी से अपना काम करके पहुंचा बारह साढ़े बारह तक दस बजे तक पहुंचा ग्यारह बजे तक पहुंचा फिर उसके बाद में ऑफिस में उलझा रहा जा रहा भोजन की भी चिंता नहीं ढाई बजे पे जैसे तैसे भोजन किया जल्दी से आज ये मीटिंग अटेंड करनी है वो मीटिंग अटेंड करनी है आते आते, आते रात को बज गए कहीं क्लब में जाना है वहां पर दो चार पैक चढ़ाए, फिर सो गए रात जैसे तैसे लेट नाइट आए सो गए बस ये दशा है। तो जो भुक्त कामी है उनके तो ये दशा है तो भुक्त कामी सदा अशांत मुक्त कामी भी सदा अशांत कि हाय कहीं माया मुझे घेर नहीं ले ये सत है ये असत है ये सत है ये असत्य है, ये असत है। और यो माया घेर लेगी यो माया कर घेर लेगी उसे चिंता लगी हुई है परंतु भक्त को चिंता नहीं है ठाकुर कराने वाले हैं मैं तो करने वाला हूं ठाकुर जितना कराएंगे मेरे अपनी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए मैं भजन में लगा लूंगा परंतु मैं इतना करके मानूंगा ऐसा नहीं है जबकि ज्ञानी के हृदय में यह है कि नहीं मैं ऐसा करके मानूंगा परंतु यहां साधन में भी श्री प्रभु की कृपा ही भक्त के लिए एकमात्र बल तो भक्ति मुक्ति और सिद्ध कामी जो सिद्ध कामी है कि धारणा करते करते मुझे ये सिद्धि आ जाए ये भी वो भी सदा सदा अकाम है कि आकाश ब्रह्म का स्वरूप है और आकाश जब ब्रह्म का स्वरूप है तो ब्रह्म रूप आकाश रूप ब्रह्म उसके साथ में अपने मन को मिला करके एक कर दो मन की एक विशेषता है कि मन कोई भी रूप धारण कर सकता है मन में अनेक रूप धारण कर सकने की सिद्धि सहज प्राप्त है स्वप्न में मनी हाथी घोड़ा पलंग महल भोजन सब बन जाता है तो मन में अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्य है यदि ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है और आकाश भी ब्रह्म रूप है तो आकाश रूप ब्रह्म के साथ में मन को यदि मिला लो एक कर लो तो एक सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी दूसरे के मन की बात को जान जाओ। सिद्धियों का पूरा जो रहस्य है वो यही है पृथ्वी जलवायु तेज आकाश जितने भी तत्व हैं मन बुद्धि ये सब भगवत स्वरूप है भगवान के ही द्वारा रचे गए मन में ये सामर्थ्य है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है तो मन को ये ध्यान करते हुए कि मैं आकाश आकाश आकाश मैं आकाश हो गया आकाश हो गया तो दूसरे के मन की बात को जान लो ये सिद्धि हो जाएगी और जो सिद्धि वाला है वह सर्वदा अशांति रहेगा सिद्धि मिलते ही वह सिद्धि को कैश कराना शुरू कर देगा मैं जल रूप हूं यह विचार किया और जल के ऊपर चल करके चला जा रहा है और उसकी भी नहीं भीग रही है। अब वो इस को कराने लग बस। और हल्का तो तो मुझे ऐसे योगी जी आए हैं कि नदी के ऊपर चल करके आ जाते हैं उनकी खड़ा नहीं बिकती है बस ये, ये होने लगेगा भजन भजन फिर गया दूर दूर तक ब्रह्म साधन कहीं गया तो यहां पर श्री महाप्रभु उपदेश दे रहे हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम कृष्ण भक्त कृष्ण सेवा के अलावा उसके हृदय में कोई अभिलाषा है ही नहीं अतः कृष्ण भक्ति ही शांत है मुक्त मुक्त शुद्धकामी सफल ही अशांत ये सब के सब अशांत है इसलिए पावन स्मरण करते हुए चंद्रशेखर दास बाबा ये पंक्ति कई बार कहते थे बराबर बोलते थे कि भक्ति ही तो शांत चित्त हो सकता है और कोई शांत चित्त हो ही नहीं सकता जिसमें जितनी भक्ति होगी वो उतना ही शांत होगा और यदि विषम परिस्थितियों में भी मन शांत रहता है और ये है कि सब ठाकुर जो कराएंगे ठाकुर कराएंगे ये बात केवल मुंह से नहीं ये बात यदि हृदय में आ जाएगी तो अपने आप ही जो कष्ट हैं वो विषमतम परिस्थितियों में भी उनको कष्ट वे कष्ट देने वाले नहीं होंगे तो कृष्ण भक्त अनंत अनंत जीव जीव पहले दो प्रकार के बताए एक नृत्यबद्ध एक नृत्य मुक्त नृत्यबद्ध जीवों में भी चौरासी लाख योनिया उनमें भी चार प्रकार के देह उनमें भी मनुष्य की श्रेष्ठता मनुष्य के भीतर भी अनेक वेद को मानने वाले और वेद पर विचार करने वाले दो अलग अलग तरह के जीव उन जीवों में भी जो भुक्ति मुक्ति सिद्ध कामी हैं वे तो हैं अशांत और जिन्होंने भक्ति का आश्रय ग्रहण किया वे ही हैं परम परम शांत इसीलिए कहा गया कि मुक्ता नाम अप्रद्धा नाम नारायण पारायण सुलभ प्रशांत आत्मा कोटेश्वर पे जिस समय श्री परीक्षित महाराज ने श्रीमद वृत्र की वृत्सो उनकी भगवत प्राप्ति सुनी तो बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रश्न करने लगे बोल महाराज श्री वृत्र को युद्ध भूमि में जब मारो काटो पकड़ो यही चल रहा है स्वयं असुर जाती है सामने शत्रु खड़ा हुआ है और फिर युद्धभूमि में वे ठाकुर की वंदना कर रहे हैं कि अहम हरे एक तो तौपादय मूल दासा में दासो भविदास में हुआ यह कैसे संभव हुआ ऐसा कैसे संभव है उनमें ये पूर्वी कहां से आई श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजा तेने बिल्कुल ठीक कुछ किया ये परीक्षित का कहना है कि महाराज पहले तो संसार से अनासक्ति होना ही बड़ा कठिन अनासक्ति होकर के मुमुक्षु होना उससे भी कठिन मुमुक्षु होकर के भी कहीं योगी होना उससे भी कठिन योगी में भी रूढ़ योगी होना उससे भी कठिन उसमें भी अध्य होना और भी ज्यादा कठिन और योगी की भी समाधि लग जाए और वह सिद्ध हो जाए ये और भी अधिक कठिन समाधि में ब्रह्म साक्षात्कार कर ले और भी ज़्यादा कठिन इसके बाद में उत्क्रांत जब वह उत्क्रांत दशा को प्राप्त करे अर्थात समाधि हमेशा तो लगेगी नहीं समाधि जब समाप्त तो होगी तो फिर से वो व्यवहार दशा में आएगा तो जब उत्क्रांति दशा को प्राप्त हरे उस समय भी विषय उसको कभी छेड़े नहीं दोबारा दावे नहीं और फिर वह कहीं मुक्त होकर के उसका शरीर ब्रह्म चिंतन में छूट जाए तब जाकर के मुक्ष सिद्धि की प्राप्ति हो कितनी कठिन बात है कितने घाटियों को पार करके तब जाकर के ब्रह्म साहु की उसे प्राप्ति होगी तो पहले तो मुक्त होना ही जीवन मुक्त होना ही कठिन फिर उसमें भी सिद्ध होना और कठिन और सिद्ध होने पर भी संसार छूट गया मोक्ष की प्राप्ति हो गई यदि किसी ने भक्ति का आश्रय लिया है और संत कृपा उसके ऊपर पूरी तरह से हुई है तब संत कृपा से भक्ति मोक्ष की स्थिति में भी गलेगी नहीं ज्ञान तो समाप्त तो हो जाएगा ज्ञान सात्विक है भक्ति है चिन्हय इसलिए मोक्ष की स्थिति में भी भक्ति जब समाप्त नहीं होगी और वो यदि यह अभिलाषा रख रहा है कि हाय मैं ठाकुर की सेवा करता चिन्मय स्वरूप है इसलिए स्वरूप में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अभिलाषा ये कामना तो रह सकती है तो भक्ति उस समय उद्भूत तो हो करके श्री योग माया उसे पार्षद देह प्रदान कर देगी मुक्ति प्राप्त करने पर भी उसे योग माया की कृपा के द्वारा पार्षद देह की प्राप्ति हो जाएगी जब पार्षद देह की प्राप्ति हो जाएगी तब वह श्री गोविंद की सेवा करेगा श्री वैकुंठनाथ की गोविंद उसका जो भी उपास्य हो गोविंद वैकुंठनाथ उनका पार्षद बन करके वह उनकी सेवा करते हुए विराजमान होगा तो नारायण परायण होना तो करोड़ों में बड़ा कठिन है प्रशांत आत्मा प्रशांत आत्मा होना बड़ा कठिन क्योंकि जो भक्त है वह कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सुशांत मुक्ति मुक्ति शुद्ध कामी शकली अशांत सबके सब अशांत होकर के ही विराजमान है अब ऐसे जीवों में नारायण पारायण कैसे हुआ जाए अब यहां तक पहुंच गए नारायण पारायण तक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे नारायण पारायण होना चाहिए अब नारायण परायणता कैसे प्राप्त हो इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्त लता बीच अनंत को जीव है असंसार में ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं कर्म के वशीभूत होकर के उनको अंडा जो इन योगियों में जन्म मिल रहा है कोई भाग्य जीव भाग्य का तात्पर्य है जिसके ऊपर किसी संत की कृपा हो गई कि आहे इस जीव को गोविंद आप अपनाओ ना तो ऐसे जीव के ऊपर जीव में संत प्रेरणा से मैं भजन करूं यह इच्छा उत्पन्न होगी जीव में किंचित स्वतंत्रता है पंत तो अपनी किंचित स्वतंत्रता का हर एक जीव उपयोग नहीं करता है किंचित स्वतंत्रता का तात्पर्य है जैसे गाय किसी ब्राह्मण मालिक के अधीन है पंत तो मालिक गाय को इतनी ढील जरूर देता है कि आठ फुट की रस्सी उसके गले में बांध करके खूटे से बांध देता है अब गाय आठ फुट के घेरे में घूम सकती है बैठ सकती है गोबर कर सकती है अपनी इच्छा से घास खा सकती है लड़ामी में जो निहार पड़ा हुआ है उस निहार को वो खा सकती है बैठ करके गवार कर सकती है तो इतनी स्वतंत्रता उसको दी हुई है ऐसे ही जीव क्योंकि सचत है सचित है इसे किंचित स्वतंत्रता जीव को ईश्वर ने दी हुई अब उस जीव की स्वतंत्रता का यदि वह सदुपयोग करता है जो लिमिटेड फ्रीडम है उसका यदि वह उपयोग करता है तो वो किसी संत का आश्रय ग्रहण करेगा जब संत का आश्रय ग्रहण करेगा तो संत की कृपा से भक्ति लता बीज उसे भक्ति लता बीज उसकी प्राप्ति होगी तो ब्रह्मांड भ्रमित ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए कौन भाग्यवान जीव हरे भाग्यवान नहीं जिसके ऊपर किसी संत ने मन में में कभी इस जन्म में, अगले जन्म में कभी कृपा की होगी कि हे गोविंद आप इस जीव को भी अपनाइए ऐसा जो भाग्यशाली जीव है जिसके ऊपर किसी संत की दृष्टि पड़ गई है वह विचरण कर रहा है ये संत घाट किनारे सर्वत्र बैठे हुए हैं परंतु तो यदि कोई तालाब में डूबते हुए तालाब में जाए और डूब रहा है और तनिक से आवाज दे बचाओ बचाओ तो घाट किनारे जो कोस्ट गार्ड है वे तुरंत की तुरंत दौड़ पड़ेंगे उनका ये सुनार है वे नहीं सकते पर जरूर देखते हैं इनको पुकारे तो सही पुकारेगा तो वो कोस्टगार्ड तुरंत ही कूद करके आ जाएंगे रक्षक रक्षकगण तुरंत ही कूद कूद कूद करके आ जाएंगे और तुरंत उपस्थित हो जाएंगे अब यदि कुंड उनकी शरणागति यदि कोई ग्रहण कर ले तो शरणागति ग्रहण कर लेने पर ठाकुर उसको बचा देंगे तो कौन भाग्यवान जीव भाग्यवान का तात्पर्य है जिसके ऊपर ठाकुर किसी संत के माध्यम से कृपा करना चाहते ऐसा कोई भाग्यवा जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज तो जिसके ऊपर ठाकुर कृपा करना चाहते हैं उसे किसी संत से ढरा देते अब जैसा संग हुआ वैसा रंग चढ़ा जैसा रंग चढ़ा वैसा साधन हुआ जैसा साधन हुआ वैसी सिद्धि ये सिद्धि तो गुरु कृष्ण गुरु रूपी कृष्ण की कृपा से गुरु कृष्ण कृपा से कृष्ण कृपा तो किसी किसी के पास में होती है बहुत दुर्घट कृष्ण कृपा के दृष्टांत बड़े कठिन से यथाशांति बोली पूरे पूरे दृष्टांत नहीं है दो दृष्टांत दिए गए कृष्ण कृपा के एक तो मुचकुंद का और एक उपजा का ये दो दृष्टान्त कहीं वो भी पूरे पूरे दृष्टांत नहीं कि कृष्ण स्वयं चल करके जिनके पास में गए मुचकुंद के पास में स्वयं चलकर के गए इसलिए कृष्ण कृपा के वे एक दृष्टांत हुए अन्यथा भक्त को भगवान के पास में जाने का प्रयास करना पड़ता है सारे भक्त भगवान के पास में आए कभी कभी भगवान स्वयं चलकर के भी किसी के ऊपर कृपा करने के लिए जाते तो ये परीक्षित जैसे कोई कोई हैं जो विष्णुनाथ होकर के विराजमान हैं गर्भ में ठाकुर जाकर के उनकी रक्षा करें मुचकुंद को स्वयं जगा करके ठाकुर उनके ऊपर कृपा करें तो कृष्ण कृपा के दृष्टांत बड़े कम हैं वो भी आधे हैं, दृष्टान हैं। कृपा जो होती है वो सर्वदा सर्वदा संत के माध्यम से ही होती भगवान की जय कृष्ण कृपा के भरोसे मत रहना संत कृपा के भरोसे रहना संत कृपा के द्वारा ही कृपा होती है ढूंढने पर भी बड़े मुश्किल से दृष्टांत मिलेंगे कहीं ना कहीं लंगले लूले दृष्टान हैं कहीं नहीं सोपाधिक दृष्टान्त है निपाधिक दृष्टांत नहीं है वहां पर भी संत कृपा कहीं ना कहीं रही तो कौन भाग्यवान जीव कोई भाग्यवाली भाग्यशाली जो जीव है जिसके ऊपर कभी संत ने किसी ने कृपा करना चाह होगा वो गुरु रूपी कृष्ण की कृपा के द्वारा पाए लता बीज लता के बीज को प्राप्त करता है भक्त लता का बीज क्या है भक्ति लता का बीज है कृष्ण नाम मुक्त श्रीमद् गुरुदेव के माध्यम से जब दाहिनी कांग में श्री कृष्ण नाम का उपदेश किया जाता है तो उस समय हृदय रूपी क्यारी में हृदय क्यारी यदि वो क्यारी तैयार है लगभग तो उस क्यारी में श्री कृष्ण नाम रूपी बीज उसको श्री गुरुदेव काम के माध्यम से हृदय में बोधी थी नाम के द्वारा श्रवण के द्वारा ही भक्ति में प्रवेश होता है अब तक भक्त सिंधु में आगे श्री गुरु गोस्वामी जी वर्णन करेंगे कि गुरुपादाश्रया तस्मात कृष्ण नामाद शिक्षण विश्रमभे गुरु सेवा तीन वस्तुएं भक्ति में प्रवेश करने के प्रवेश भूत हैं ये तीन अंग चौसठ अंग यो तो भक्ति के अनंत अंग हैं पंत अंग प्रधान बताए उनमें तीन अंग भक्ति में प्रवेश कराने वाले गुरु पादाश्रय कोई कोई भाग्यशाली जीव गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करता है तब कृष्ण नामादि शिक्षण श्री गुरुदेव कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान करेंगे कृष्ण नाम की दीक्षा प्रदान करने पर विश्रमण गुरु सेवा जब गुरु की सेवा करेगा तो सेवा करने पर फिर जीव में श्रद्धा नामक जो वस्तु है वो उदय हो जाएगी तो आदो श्रद्धा तथा ये जो क्रम है ये क्रम सामने प्रकट हो जाएगा तो भक्ति लता बीज भक्ति लता के बीज को प्राप्त किया माले होया करे से ही बीज आरूपा माले होकर के जब वो साधक उस बीज का सिंचन करेगा बीज आया है तो बीज आने के साथ साथ ही उसमें खाद पानी देना पड़ेगा तो जब बीज का सिंचन करेगा तब श्रवण कीर्तन जल करें सिंचन श्रवण कीर्तन जल से यदि सिंचन करे तो उस बीज में अंकुर उत्पन्न होंगे और उसमें दो पत्तियां उत्पन्न होंगी क्लेश अग्नि और शोभा उसके पुराने क्लेश नष्ट हो जाएंगे और शुभ की प्राप्ति हो जाएगी क्लेश जो है वो पांच प्रकार के हैं क्लेश कर्म विपाक ये अविद्या और अस्मितामिश्र अंधता मिश्र मोह महामोह और ये पांच प्रकार के क्लेश हैं। ये क्लेश दूर होंगे इन क्लेशों को ही यदि समेकित किया जाए कंसोलिडेट किया जाए तो तीन प्रकार के जो कर्म हैं वे ही क्लेश हैं कुछ कर्म हैं संचित कुछ हैं क्रियमाण कुछ हैं प्राप्त इन कर्मों के द्वारा कहीं न कहीं बंधन की प्राप्ति है क्लेश की प्राप्ति होगी क्लेश कर्म विपाक अज्ञान के द्वारा कर्म किए कर्म के कारण कर्म का विपाक आएगा विपाक आने पर राग होगा और द्वेष होगा क्लेश कर्म विपाक राग और अभिनिवेश ये पांच जो वस्तुएं हैं ये पांच वस्तुएं कहीं ना कहीं प्राप्त होंगी बंधन की प्राप्ति होगी इसलिए भक्ति नाम लेने पर जब साधन भक्ति की तो साधन भक्त करने पर सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे संचित कर्म कैसे कैसे हैं जैसे तर्कस में तीर, हुआ कर्म कैसे हैं जैसे धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर, परंतु छूटा नहीं है उसको भी रोका जा सकता है परंतु प्रारंभ कर्म कैसे हैं जो लक्ष्य को भेद करके ही मानेंगे उनको रोका नहीं जा सकता है र्म भोगने पड़ते हैं अवश्य में भोक्तव्य हम कृतम कर्म सुभाष होगा जो प्राप्त हो गए हैं उनको भोगना पड़ेगा परंतु भक्ति के द्वारा ये तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं संचित और क्रीमण ये तो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं प्राब्द कर्मों का आभास रह जाता है क्योंकि प्राब्द कर्म को यदि नष्ट कर दिया जाएगा तो देह तुरंत गिर जाना चाहिए पंथ दीक्षा होने पर भी शरीर बना हुआ है प्राद्ध, अभी प्रार्थ का आभास बना हुआ है ये आभास इसलिए ठाकुर रखते हैं कि उसके द्वारा शरीर बना रहेगा तो आगे भजन बनता रहेगा भजन का साधन कैसे करेगा इसलिए शरीर को बनाए रखने के लिए प्रारब्ध तो समाप्त हो गए परंतु प्रार्थ का आभास बना रहता है गुरुजनों ने भी कभी कभी उनके अंतिम लीला के समय लीला में कभी चिंता कभी रोग ये यदि दिखें तो इनको भी लीला करके समझना चाहिए उनको प्रारब्ध भोगनी नहीं समझना चाहिए गुरु जी कहेंगे ये कि मैं अपने प्रारब्ध को भोग रहा हूं भैया हमने जो किए हैं उनके फलों को भोगते साफ सतु तो यही कहते कि हम अपने कर्म को भोग रहे हैं परंतु तो हम तो हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए हमको समझना चाहिए कि ये श्री गुरुजी गुरुदेव केवल लीला कर रहे हैं हमको उपदेश दे रहे हैं और इन रोग के माध्यम से वे हमको सेवा करने का एक स्वावसर प्रदान कर रहे हैं ये उनकी कृपा है और ये उनकी भक्ति की दीनता का एक अनुभव है तो भक्ति की दीनता में ऐसे अनुभव को धारण करते हुए वे विराजमान होते हैं अब जो क्लेश अग्नि और शुभा का तात्पर्य है कि भक्त को जितनी भी मंगलमय विचार हैं वे सब उसको प्राप्त हो जाते हैं तो उसमें पंच क्लेश संचित क्रियामा बीज प्रारब्ध ये जितने भी कर्म हैं इन कर्मों की निवृत्ति हो जाएगी और शुभधा का तात्पर्य है कि भक्ति के अनुरूप जो वस्तु उसको चाहिए वो उसे कही न कहीं ना कहीं प्राप्त होती रहती है ऐसी स्थिति में वो अपने नियम पर डटा रहे जो नियम लिया है उस नियम को पूरी तरह से आ, करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि नियम के बहाने भजन बन जाएगा यदि नियम नहीं लेंगे तो भजन नहीं बनेगा इसलिए अपना एक नियम लेकर के तो चलना चाहिए नियम के बहाने भजन हो जाएगा शुरू शुरू में नियम वो मैकेनिकल हो रहा है मशीन यांत्रिक हो रहा है माला केवल संख्या हो रही है मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है पर फिर भी संख्या करनी ही चाहिए संख्या पूरी करनी ही चाहिए ये साधक विचार करते हुए विराजमान ऐसा करते हुए साधक जब विराजमान होगा तब वो भक्ति बढ़ेगी और के, गोलों गोलोक वृंदावन वो जो भक्ति है वो भक्ति आगे बढ़ेगी और बढ़कर के वो ऊपर की तरफ जा रही है गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण चरण उनका अनुकरण करेगी तो साधन भक्ति वही भावभक्ति बनेगी भावभक्ति ही प्रेम लक्षण भक्ति बनेगी अब यहां पर एक प्रसंग आया कि जब भक्ति लता बढ़ रही है उस समय क्या करना चाहिए उस समय तीन चीज आएंगी साधक के पास में उस भक्ति लता को उखाड़ फेंकने के लिए तीन वस्तुएं आएंगी वहां पर वो उसी का वर्णन कर रहे हैं एक भक्त है हाथी आकर के उस लता को कुचल जाए एक बात दूसरी हाथी क्या है अपराध नामा अपराध सेवा अपराध वैष्णव अपराध गुरु अपराध शास्त्र अपराध शिव अपराध दस नामा अपराध जहां गिने गए वहां पर गुरु अज्ञान गुरु शास्त्र लंगन ये शास्त्र अपराध हो गया शिवश्य श्री विष्णु या ये नामादिक मलम, ये श्री पवन भागवत शिव उनका अपराध हो जाएगा कभी नाम अपराध हो जाएंगे नाम के बल पर पाप नाम में अर्थवाद की कल्पना ये हो जाएंगे तो जो दस अपराध हैं उन अपराध में जो शेरा अपराध नाम अपराध वैष्णव अपराध शास्त्र अपराध शिव अपराध यदि हो रहे हैं हाथी आ रहा है तो वो कुचल जाएगा इससे बचने का उपाय क्या है जहां अपराध हुआ है वहां चरण पकड़ शिवजी का अपराध हुआ है शिवजी की वंदना कर लो यदि शास्त्र का अपराध हुआ है तो हे वेद भगवान मेरे मुझ पर अपराध हो गया मेरी मुझे क्षमा कर मैं आपकी वंदना करना नहीं चाह किसी वैष्णव का अपराध हुआ है तो उसकी चरणों की वंदना कर लो सेवा अपराध हुआ है तो उसकी वंदना कर लो सारे अपराध अंत में जाकर के परिणत कहां होते हैं नाम अपराध बन जाते हैं नाम अपराध ही अंतिम अपराध सेवा अपराध भी नाम अपराध में बन जाएगा गुरु की गुरु आग्ञा यह भी नाम अपराध में गिने गए तो ये नाम अपराध बन करके बन जाएंगे तो जहां है वहां पर हाथी से बचना माने अपराध होने पर दूसरी जो बात आएगी वो है कि जहां क्यारी बोई गई वहां पर मुक्ष वृक्ष भी उत्पन्न हो रहा है भक्त लता भी उत्पन्न हो रही है और उसके साथ में खरबत भी उत्पन्न हो रही है जो दूसरी स्पेनियस जो प्रोडक्ट हैं, वे भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं दूर करना है और वो अभिलाषाएं क्या हैं वो अभिलाषाएं हैं कहीं मुक्ति मुक्ति की स्पर् ऐसे अभिलाषाओं से भी बचना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल श्री गोविंद सेवा इसको अपनाना पड़ेगा और उसको अपना करके फिर साधक का कर्तव्य ये है एक तीसरी वस्तु जो आएगी वो तीसरी वस्तु आएगी वह है अमर डूडर्स उनको भी उखाड़ करके फेंकना है नहीं तो जो कुछ भी बोया गया है उससे डूडर्स जो है वो जो अमर बेल है वो तो पलेगी और जो मुख्य बेल है वो भक्ति हुई चली जाएगी तो श्री गुरुदेव ने जो भक्ति लता का बीज बोया उस भक्ति लता के बीज को बोने पर उसे बचाने के लिए अपराध रूपी हाथी से बचना है जो भक्ति मुक्ति की स्प्रहा वो जो खरपतवार है उस खरपतवार को भी उखाड़ करके फेंकना है और उनमें कहीं लाल पूजा प्रतिष्ठा ये भी साथ की साथ में अमर बेल के रूप में उपशाखा के रूप में आ जाएंगी इन उपशाखा से भी यदि बचाना है तब वो भक्ति आगे बढ़ेगी वो भक्ति लता आगे बढ़ेगी और जब बढ़ेंगे तब उसमें फल लगेंगे कैसे कैसे लगते हैं और उस का प्राप्त होता है महाप्रभु उसे ही रस, के के रस हरेक के बस की बात नहीं है कृष्ण कृपा के द्वारा किसी किसी भाग्यवान को रस की प्राप्ति होती है परंतु तो सबके पास में रस नहीं है इसलिए रस को रस नहीं का भक्त को रशनी कहा जाए ये भी गलत है श्रीमंद महाप्रभु उसी प्रसंग को आगे फिर बढ़ाएंगे बोलो श्रीवृंदावन बिहारी लाल की श्री गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय